तब मज्जन कर रघुकुलनाथ पूजि पूज नायब नाथम शिव सुन सुर सरि कहऊ कर जोरी नाथ मनोरथ पुरव भ मोरी पतिदेवर संग कुशल भ भोरी आई करौ जि पूजा तोरी साने। तब भी मलबारी फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थि पूजा की और शिव जी को सिर नवाया सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा हे hey माता मेरा मनोरथ पूरा कीजिए जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशलपूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूं सीता जी के प्रेम रस में सनी हुई बिनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी हुई सुनु रघुबीर प्रिया तव तो प्रभाव जग के बे लोकप होते तेह से वही सब सिि कर जोरे तुम जो हम ही बड़ी विनय सुनाये कृपा किन्न मोहि दे तदपि देव मेवी अशी सा सफल हो लही हे रघुवीर प्रियतमा जानकी सुनो तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है तुम्हारी कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करते हैं तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई यह तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढाई दी है तो भी हे देवी मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी प्राणनाथ कुल को सलाया सब मन सुजसु जग तुम अपने प्राणनाद और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी तुम्हारी सब सारी मनह कामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा गंगा बचन सुनि मंगल मूलाम मुदत सीय सुर सर अनुकूलाम तब प्रभु गुह कह घर जाग सुख मुख भाव रे दिन गुह कह कर रघुकुल नाथ साथ चारे दिन चारि चरण शिवकाये मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी के अनुकूल देन नदी को अनुकूल देखकर कर सीताजी आनंदित हुई तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज गुह से कहा कि भैया अब तुम घर जाओ यह सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया गुह हाथ जोड़कर दीन वचन बोला हे रकुल शिरोमणि मेरी विनती सुनिए मैं नाथ आपके साथ रहकर रास्ता दिखा कर चार दिन चरणों की सेवा करके बन परन कुटी मैं करब तब मोहि कह जस देर दुहाय सहज राम लखताछ बोली सब परी परी तो सबिदा तब के रे हे रघुनाथ जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहाँ मैं सुंदर पर्ण कुटी तत्वों की कुटिया बना दूंगा तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे मुझे रघुबीर आपकी दुहाई है मैं वैसा ही करूँगा उसके स्वाभाविक प्रेम को देख श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया इससे गुह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ फिर गुह निषाद ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष कराके तब उनको विदा किया तब गणपति शिव मेरे प्रभु नाय सुर सर हिमा असहित तब प्रभु श्री रघुनाथ जी गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले